छंदोग्य उपनिषद की 37वीं कक्षा चांदोग्य उपनिषद के छठे प्रपाठक को हमने पिछली कक्षा में समाप्त किया था जिसमें उद्दालक ने श्वेत केतु को उपदेश दिया था तत्वमसी विभिन्न उदाहरणों को देते हुए परमात्मा के स्वरूप को बताया गया यह परमात्मा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 सब जगह वो लग जाएगा इस तरह से करने पे जो जिसपे भी विचारा भी नहीं है वो भी विचारा हुआ ही जैसा कोई उसको पूछे कि भाई इसका आधार कौन है इसका भी आधार परमात्मा है इसका निमित्त कौन है इसका निमित्त भी परमात्मा है ये किसमें स्थित है ये भी परमात्मा में स्थित है भले ही ना सुना हो भले ही ना विचारा हो ना भले ही ना जाना हो लेकिन सब कुछ का उत्तर तो पता लग गया उसको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 आचार्य पृष्ठ संख्या 556. 556 पांच सौ खंड का छठे का खंड हाँ, पहला दूसरी पंक्ति में मुख्य रूप से मेरा प्रश्न है आचार्य समुद्रात समुद्रम अपियंती जिस प्रकार समुद्र से आकर समुद्र में ही मिल जाते हैं हाँ, नदिया तब नहीं जान पाती है कि हम इस नदी के हैं हम इस नदी वाले हैं तो उसी प्रकार अगले श्लोक उसी का दृष्टांत लेकर दारष्टांत में समझाना चाह रहे उपनिषद के ऋषि कि जैसे सत से आते हैं प्रजा और तब नहीं जान पाता कि हम सत से ही आए तो ये कहीं अद्वैत का झलक तो नहीं आ रहा अद्वैत की झलक तो इसमें नहीं लगती तो जैसे यहाँ पर समुद्र में है तो ता वो नदियां नहीं जानती हैं कि हम कहाँ से आए हैं जी यानी नदियों का जल जो कि अब समुद्र में पहुँच गया है तो ये जो दृष्टांत है नदी और समुद्र वाला इसमें तो क्या कहा जा रहा है कि अनेक नदियां समुद्र में पहुंच गई हैं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 चलती गई वास्तविक घटनाएं चलती गई चलती गई और प्रत्याहार से पहले प्राणायाम आ गया और प्राणायाम के यमनियम आ गया तो बोले जी आप ही बता दो उनका कि कहां इनसे उलझेंगे अब मैं कुछ बताऊंगा फिर वो कहेंगे कि नहीं ये ऐसा है तो वहीं अटक के रह जाएंगे तो चलो ठीक है बताने दो तो वही शुरुआत कहां से हो गई यमनियम से हो गई शुरुआत पहले यमनियम को ठीक तरह समझे तो आगे आगे आगे है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 ये यह यहाँ तो ऐसा है उसको एक तरफ रखो और फेंक करके आओ पहले एक सांकेतिक रूप में था तो इनको भी पूछा आप क्या पढ़कर करके आए बताओ पहले उसके आगे फिर मैं बताऊंगा तो कहने लगे नारद कहने लगे ऋग्वेदम भगवो अध्येमि भगवान मैं ऋग्वेद पढ़ा हुआ हूँ ऋग्वेद पढ़ता हूँ यानी पद्येमि मतलब मैं पढ़ चुका हूँ बात यह है पढ़ा है मैंने ऋग्वेद पढ़ा है मैंने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 राशिम राशि को यानी समूह को जोड़ को गणित विद्या को भी पढ़ाए दैवम देव विद्या को भी पढ़ाए देव विद्या मतलब निरुक्त को कहते हैं क्योंकि तो निरुक्त में देवताओं का काफ़ी वर्णन आता है अंत में पहले भी आता रहता है बीच बीच में लेकिन देवताओं का काफ़ी वर्णन है लोगों का वर्णन है उनके देवताओं का वर्णन है निधिम तो निधि मतलब धन तो होता है तो अर्थशास्त्र तो को भी पढ़ा है मैंने वाको वाक्यम तर्कशास्त्र को भी पढ़ा है मैंने वाको वाक्यम मतलब तो इसमें वाक्य युद्ध होता है तो इधर वाक उधर वाक जैसे दंडा दंडी केशा केशी होता है दोनों डंडे से लड़ रहे हैं तो ऐसे न्याय के अंदर तर्कशास्त्र में दोनों वाक्य बोलते हैं वो तर्क रखता है वो रखता है वो प्रमाण रखता है ये रखता है ये सब चलता है वाको वाक्यम एकाएनम तो एक ही चीज है जहां पर निश्चित है कि ऐसा ही है और नीतिशास्त्र यही करना चाहिए या यही करना चाहिए ये जो बातें है एकाएनम देव विद्या जिसमें देवों के बारे में अच्छा अच्छा ठीक है दैवम अलग हो गया ये देव विद्या जो है ये निरुक्त है क्योंकि देवताओं के बारे में पीछे जो दैवम था उसका ये अर्थ नहीं दैवम का मतलब है जो देवी विपत्तियां आती हैं उनसे संबंधित देवों से जो देवी स्थितियां बनती हैं उसमें देवी स्थिति का मतलब है यहाँ पर अचानक कोई अतिवृष्टि हो गई उल्कापात हो गया भूकंप आ गया ये जो ऐसी को देव उत्पात होता है जहाँ अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है उसको यहाँ पर दैवम शब्द से कहा है निरुक्त है ये देव विद्या फिर आगे कहा ब्रह्म विद्याम ब्रह्म विद्या को भी मैंने पढ़ लिया भूतविद्याम भूतों की यानी तो पृथ्वी आदि जो भूत हैं इनकी विद्या को भी पढ़ लिया या प्राणियों की विद्या भी पढ़ लिया मैंने क्षत्र विद्याम क्षत्रियों की विद्या भी पढ़ लिया नक्षत्र विद्या को भी जानता हूं मैं और सर्प देवजन विद्याम सर्पों की सरसृपों की विद्या को उनसे बचना और औषधि आदि वो और देवजनों की श्रेष्ठजनों की विद्या को भी और देवों की विद्याएं होती हैं जैसे कि देव अलग अलग कलाओं में कुशल होते हैं गाना है नाचना है चित्रकला है इस तरह की जो विद्याएं हैं विद्वानों की विशेष कलाएं हैं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 तो तम ही एवं भगवत दृषेभ्य तरति शोकम आत्मवित लोकम लिखा है श कर लीजिए शोकम तो आप जैसों से ही मैंने सुना है कि तरती शोकम आत्मवित जो आत्मा को जान लेता है वो शोक से तर जाता है उसको दुख नहीं होता है ये प्रसिद्ध वचन कहा जाता है तो सोम भगवान शोचामी नहीं रे भगवान मेरे को तो दुख हो जाता है मैं दुखी होता हूं तो तम भगवान शोकस से पारम तारित भगवान मेरे को शोक से परे कर दो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 ये भी करने ही योग्य है ये नहीं है हे कोटी में नहीं लेना है उसको निंदत नहीं करना है उसको और तो की जा सकती है अभी सारी चीजें गिनाई देखो उन्होंने क्यों गिनाई सारी की सारी पक्का करने के लिए एक होता है हमने ये तो उन्नीस विद्याएं बता रखी हैं इन्होंने 19 नाम गिना रखे तो कोई कहे कि भाई ये ये तो नाम ही नाम है तो सामने वाला कई बार बाहुल्य से भी तो कथन कर देता है इन इसमें से अधिकांश नाम ही नाम है अधिकांश नाम ही नाम है इसलिए इनको कह दिया तो नाम ही नाम है केवल वास्तविक जो तत्पर है जिससे आत्मा को शांति मिलती है दुख शोक रहित तो होता है वो नहीं है तो बाहुल्य से कोई कह सकता है तो सबको गिना दिया है वापस ये सारी की सारी यह केवल नाम है इसमें ब्रह्म विद्या भी फिर से आ गया अगर ये दोबारा नहीं गिनाते सामान्य रूप से जब हम कथन कह देते हैं तो वो सामान्य ही लिया जाता उसमें एक दो जगह नहीं भी घटता है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 तो उत्तर देता है सनत कुमार नामनो वाव भूयो अस्थिति हां नाम से बढ़कर के भी कुछ है तो नारद जी पूछते हैं फिर तनमे भगवान रवि तु तु हे सनत कुमार जी बताओ मेरे को फिर बस इसीलिए आया हूं मैं ये एक सीढ़ी तो मैंने पूरी कर ली है कितने साल लगे होंगे ये सब करने में तो उसको बताते हैं कि नाम से बढ़कर के भी क्या है देखिए दूसरा खंड वाक वावा नामनो भूयसी नाम नो भुयसी। से बढ़कर के वाक है वाक किसे कहते हैं वाकवाणी को बोलते हैं मोटा अर्थ तो यही है तो नाम बड़े या वाक बड़ी नाम बड़े या वाक बड़ी वाक बड़ी है वाणी बड़ी है क्यों बड़ी है क्योंकि बिना वाणी के वाक, वाक बिना वाणी के बिना वाक, वाक के नाम कैसे लिया जाएगा उसका आधार ही वो ठीक है एक करता है इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वाणी ही मुख्य है क्योंकि बिना वाणी के नाम नहीं हो सकता लिखा नहीं जा सकता लिखा नहीं जा सकता है। नाम पहले या वाणी पहले नाम पहले या वाणी पहले अब यूं देखने लगे तो बिना नाम के वाणी क्या है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 तो वाणी का मतलब यहां ये बोलने वाली जो वाक है ये नहीं है केवल जो वाणी जो होती है ना इसके अतिरिक्त यहां क्या लेना है हमारे को भाषा अर्थ उसका शब्द का जो अर्थ है तात्पर्य है भा वो वो बात है यहां जो वाणी का मतलब क्या लेंगे जो शब्दार्थ है शब्द का जो अर्थ है या तो वाक्य है वाक मतलब वाक्य है दूसरे शब्दों में क्या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 वेद को मतलब पुस्तक को जाना है केवल उससे क्या होना है इतना ही जाना है कि यह पुस्तक है अब उसको खोल करके मंत्रों को भी बता दिया लो एक एक पन्ना पर लो ले लो सारे मंत्रों के चेहरे देख चेहरे से आंखों से देख लो ये मंत्र में उससे भी क्या जाना जाता है वेद कैसे जाना जाएगा वेद तो अर्थ से ही जाना जाएगा अर्थ तो आना ही चाहिए उसके बिना तो कुछ नहीं है तो कहा वाघ व वा विद्यापय वाणी ही है ये वाघ है जो ऋग्वेद को जनाती है यजुर्वेदम सामवेदम आथरवे आथरवणम चतुर्थम बाकी तीनों वेदों का भी नाम ले लिया इनको जनाती है ये ये वाणी ही भाषा ही इन सबको जनाती है अर्थ नहीं जाना है तो ये जाने नहीं गए हैं इनका जो पढ़ना है वेदाध्ययन है वो एक प्राथमिक स्तर पे ही माना जाएगा वो वेद का पढ़ना पढ़ना नहीं है वास्तव में यही जनाती है ये इससे श्रेष्ठ है और यही बात बाकी सारी विद्याओं के लिए भी आई सब कुछ को यही बताया इतिहास पुराणम पंचम वेदान वेद पितृ्यम राशिम देवम निधिम वाकोवाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्या भी फिर आ गई है ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम नक्षत, नक्षत्र क्षत्र नक्षत्र विद्याम सर्वदेवजन विद्याम यहाँ तक वो सारी की सारी चीजें गिना दी इन सबको कौन जनाती है वर्ण ही बताती है भाषा ही बताती है तात्पर्य बताता है और दिवम च पृथ्वीम च द्व्युलोक को और पृथ्वी लोक को भी कौन जनाता है भाषा जनाती है केवल शब्दों से नहीं ये शब्द बता दिया ये द्व्युलोक है ये हम उसको देख भी रहे हैं देखने मात्र से इतना जान नहीं होता है उसके साथ साथ दूसरे बताते हैं कि हाँ ऐसा है ये ऐसा है ये ऐसा, ऐसा है उससे फिर हमें पता लगता है तो दिवम च पृथ्वीम च द्व्युल को पृथ्वी को वायुम च आकाशम च वायु को भी आकाश को भी आपश्च तेजस्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 दूसरी भाषा में बताते रहो किसी के भी बारे में कितना भी हमें पता ही नहीं लगेगा तो वाक का मतलब वाणी का मतलब यहां पर अर्थ सहित भाव है वो वह चीज बताई जा रही है उससे जाना जाता है देवांश मनुष्यांश च पशुंश चा, वयांशी चाह पशुओं को पक्षियों को तृण वनस्पति इन तिनकों को वनस्पतियों को सारे पेड़ पौधों को श्वापदानी और जो हिंसक पशु हैं उनको जंगली जो है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 नाम के साथ में वाक जुड़ गई तात्पर्य जुड़ गया तो धर्म अधर्म पता लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा ये अब जान हो रहा है नाम से जान नहीं हो रहा था ज्ञान तो अब हो रहा है वाणी से हो रहा है तो धर्मम च अधर्मम च सत्यम चंधितम चत्य और झूठ को भी वही बताता है बताती है साधु असाधु च सही और गलत को वही बताती है हृदय च अहृदय अज्जम च हृदय को जानने वाला जो है भावना को जो जानने वाला है उसको भी यही जानाती है और जो भावना को नहीं जानता उसको भी यही जानाती है। कि तुम नहीं जान रहे हो इसको आगे कहते हैं यद्वई वां न अभविष्यत्। अगर ये वाणी नहीं होती अगर ये वाणी नहीं होती न धर्मो न अधर्मो बेचापी वाणी नहीं होती तो न धर्म बताया जा सकता था न अधर्म बताया जा सकता था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 यावद वाचो गतम तत्रा यथा कामचारो चारो भाव जहां तक वाणी की गति है वहां तक ही ये स्वेच्छा से कहीं भी कैसे भी चला जाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं है कहीं सब परिचित हो जाता है जो वाचम ब्रह्म ही थी तो नाराज जी ने फिर पूछा सनत कुमार जी से अस्ति भगवो वाचो भूया इति इस वाणी से बढ़कर के भी कुछ है क्या वाणी से बढ़ क्या होगा जब हमने अर्थ जान लिया है तो शब्द भी जान लिया और अर्थ भी जान लिया अब क्या बचाए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 अथा कुरुते अब वो करता है या कर्म करने लग जाता है अर्थात जान के पहले भी ये था मनन और क्रिया के पहले भी ये है और उदाहरण दे रहे हैं पुत्रांश पशुंश्च इच्छे या इति अथा इच्छते मैं पुत्रों को और पशुओं को चाहूं मैं संतानें चाहूं मेरे को संतान होनी चाहिए मेरे पशु पक्षी होने चाहिए धनदान्य होना चाहिए सब चीजें जो है संपत्ति है तो फिर उसकी इच्छा करने लग जाता है प्राप्त भी करता है इम च लोकम अमुम च इच्छे या इसलोक को और उस लोग को भी चाहूं मेरा ये लोग भी सुधर जाए और वो लोग भी परलोक भी सुधरे यह लोग भी और परलोक भी अभ्युदय भी और निःश्रेयस भी उसकी इच्छा है कि दोनों सुधरें मेरे एक ही नहीं अथा इच्छते तो इच्छा करता है फिर आगे कहते हैं मनोही आत्मा ये मन ही आत्मा है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 कहा मनसो वाव भूयो अस्थि मन से भी बढ़ करके है क्या में भगवान ब्रूही थी मेरे को वही बताओ तो आगे फिर बोलते मन से बड़ा क्या है तो प्रथम प्रभाग में कहा संकल्पो वाव मनसो भूया संकल्प मन से भी बड़ा है मन तो सबके पास में है मन तो सबके पास में है लेकिन सब तो ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच जाते भेद क्या है संकल्प का भेद है जानने वाले भी बहुत सारे हैं मन है और सब कुछ पढ़ा लिखा भी है जानते भी हैं लेकिन कोई बहुत आगे निकल गया और पीछे रह जाते हैं। क्यों संकल्प बहुत बड़ा होता है उनका जिसका जितना संकल्प होता है वो और ऊंचा बढ़ जाता है संकल्प नहीं है तो कोई बात नहीं तो मन से बड़ा संकल्प हो गया तो संकल्प होगा वह मनसो आगे यदा भाई संकल्प आए थे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 अनेक नामों को मिलकर के एक मंत्र बन जाता है और मंत्रेशु कर्माणी और जो मंत्र होते हैं तो उन अनेक मंत्रों से एक कर्म बन जाता है अनेक कर्मों से एक कर्म बन जाता है